शिवपुराण रुद्र संता इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्वीजों के रूप में उत्पन्न हुए कल्पभेद से दक्ष के आठ कन्याएं बताई गई हैं उनमें से दस कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया सत्याईस कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधिपूर्वक तेरह कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए नारद उन्होंने चार कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तार्थ्य अरिष्टनेमी को व्याह दी तथा भृगु अंगिरा और कृषा क्रिशा, कृषाश्व को दो दो कन्याएं अर्पित की उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई मुंश्रेष्ठ दक्षिण महात्मा कश्यप को जिन तेरह कन्याओं का विधिपूर्वक दान किया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो देवता ऋषि दैत्य वृक्ष पक्षी पर्वत तथा त्रीण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सजा भरा रहता है कभी खाली नहीं होता इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्र रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सजा रक्षा की है वह सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएँ की इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए उनके कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया दया जयंती भद्रकाली दुर्गा भगवती कामाख्या कामदा अम्बा मृांडी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं मुनिश्रेष्ठ नारद इस प्रकार मैंने सृष्टिकम का तुमसे वर्णन किया है ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है मैं विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं